कहने को कुछ है ही नहीं जो कहा जा सके छुद्र रहे जो ना कहा जा सके वही विराट है लाउसू ने कहा है जो कहा जा सके वही सत्य नहीं जो न कहा जा सके वही सत्य आखिरी प्रश्न मलूक वाणी सुनते सुनते हृदय भर आया है आंसू बहने लगे हैं